दास परिवार महेश्वरी कट्टर आर्य सम्भाजी थे बात यहां से चली उनकी दृष्टि में केवल हम ठीक हैं बाकी सब गलत है ये भाव बन चुका था बेटी थी इनकी जिसका नाम था धनवंती तीन बहने थी तीनों के विवाह हो चुके थे बीच वाली थी धनवंती विद्या दया और धनवंती ये तीन बहनें। अभी विवाह हुआ ही था धनवंती का मंजली कन्या का पति की मृत्यु हो गई संतान कोई हुई नहीं थी 16-17 साल की आयु थी बड़ी दुखी हुई दुख तो है ही है स्त्री के लिए अपने पिता के पास आकर जयपुर में ही रहने लगी थी हमेशा दुखी रहती थी और ऐसा दुख जो किसी को निवेदन भी नहीं किया जाता भीतर भीतर घुटके रहती थी सत्संग कथाओं में कहीं जा नहीं सकती थी घर वाले कट्टर आर्य समाजी थे पाबंदी थी मंदिरों में जाने की कथाओं में जाने की नहीं जा पाती थी संयोग की बात वृंदावन की रास मंडली जयपुर गई जैसे आपके यमनगर में इसी मंच पर हर साल रासली मंडली आती है वृंदावन से ऐसी वृंदावन की रास मंडली जयपुर गई संयोग की बात उनके घर के ही पास में डिग्गी नोहरा जगह का नाम वहां पर रास मंच सजा रासलीला प्रारंभ हुई ये छत के ऊपर चढ़कर घर वालों से चोरी से रासला देखती थी कृष्ण सुदामा की लीला का मंचन हुआ कृष्ण सुदामा का वो मिलन देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छिओ नहीं नैनन के जलसों पग धोए कृष्ण सुदामा का वो मिलन श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता दीन वत्सलता उनका प्रेम उनका हाव भाव उनका वस्त्र श्रृंगार सज्जा हर बात को उनका रूप माधुरिया, उनकी आदाएं उनका बोलन चालन सब धनवंत के हृदय में पड़ती गई जब कृष्ण सुदामा मिलन हुआ दोनों आलिंगनबद्ध हुए दोनों के नेत्रों में आंसू तदर तो झर झर धनवंती के नेत्रों से भी आंसू बह रहे थे उसको लगा कि आज मेरे प्रीतम श्याम सुंदर मुझको मिल रहे सुदामा से भाव तादात में जोड़ चुकी थी अपना हृदय श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर चुकी थी इस राज को देख करके, उसमें कृष्ण सुदामा मिलन देखी भाव विवल हुई रोई तो पहली भी वो कई बार थी लेकिन अब करोना कुछ और ही था लेकिन घर वालों को बता नहीं सकती थी क्योंकि वो कट्टर विरोधी थे आर्य समाज कट्टर आर्य समाज अच्छा है धर्म में बुराई नहीं कर रहा हूँ आर्य समाज बहुत अच्छा धर्म है सभी धर्म अच्छे है बस ये कट्टर सब से मुझको थोड़ा सा एलर्जी है वो कट्टर इसलिए घर वालों से चोरी से अपने रोती थी प्रभु के लिए बाद में इनके एक मोसेरा भाई था रूप माधुरी जी महाराज ये भी बड़े अच्छे संत हुए बड़े सिद्ध महापुरुष हैं वृंदावन के रूप माधुरी जी अभी कुछ समय पहले हुए हैं इनकी कथा भी ब्रज के भक्त में है ये धनवंती के मोसेरे भाई थे इनका संग मिल गया इनका वो विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि मोसेरे भाई है परिवारिक सदस्य है कैसे रोक सकती हैं वो आकर के चोरी चोरी से कांत में मिलकर धनवंती को श्री कृष्ण महिमा बताते थे अपने गुरुदेव की महिमा बताई जयपुर में ही एक आश्रम है जिसका नाम है सरस कुंज आज भी है वो उस सरस कुंज के जो महापुरुष है संत उनका नाम था सरस माधुरी जी महाराज सुख संप्रदाय के बड़े सिद्ध संत हुए जो सेवा सुख पत्रिका पढ़ते हैं जो आश्रम से प्रकाशित होती है गोवर्धन से अभी कई महीने पहले कई एपिसोड आए हैं इन ही महापुरुष के इनके जो आदि गुरु आदि गुरु हुए हैं श्यामचरण दास जी महाराज सम्मान आपका आ गया होगा तीन चार महीने लगातार उनका जीवन चरित्र सेवा सुख पत्रिका से प्रकाशित हुआ था आपके पास में जो सुख ताल है यहीं पर श्री सुखदेव जी ने प्रकट होकर के श्यामचरण दास जी महाराज को दीक्षा दी थी गोपाल मंत्र की निकुंज भाव की उपासना बताई थी उन्हीं की गुरु परंपरा में सरस जी महाराज इनके शिष्य थे रूप माधुरी जी धनवंती के मोसेरे भाई एक दिन घर वालों से चुप के घर वालों को पतना चले किसी बहाने से ले गए अपने गुरुदेव भगवान सरस माधुरी जी से दीक्षा दिला दी, अपने संप्रदाय के रीति रिवाज सब बता दिए उपासना बता दी अब चोरी चोरी से भजन चिंतन करती थी नाम जब प्रभु का चिंतन कई बार बीच बीच में मार्केट जाने के बहाने से रिश्तेदारी में जाने के बहाने से निकल पड़ती थी घर घर से और चली जाती सीधा सरस कुंज गुरुदेव के दर्शन करने सत्संग सुनने बाद में लोगों से पता चलता था आपकी बेटी को हमने सरस कुंज में देखा है तो घर वाले फिर डांटते थे फटकारते थे तुम हमारी इज्जत का ख्याल करो इस उम्र में तुम अकेली जाती हो क्या कहेंगे दुनिया वाले और क्या रखा है कहा जाती हो कृष्ण की भक्ति करते घर में रहो रोक दिया कृष्ण का विरोध करते गालियां तक दे देते थे बेचारी मन महसोस के रह जाती थी रोती थी क्या करूं अब तो कृष्ण भक्ति का घर वालों को अच्छी प्रकार से पता चल चुका था कि हमारी बेटी कृष्ण के रंग में रंग गई अभी कृष्ण का रंग कैसे छूटे तो भागवत जी की संतों की धाम की बुराइयां करते थे उसको बड़ा दुख होता था उस समय सोचा कि यहां तो अपराध पड़ेगा रहने से त्याग देती हूँ मायके को चलो अपनी ससुराल चलती हूँ यद्य मेरा कोई वहां है तो है नहीं लेकिन चलो घर में मेरी डोली गई कुछ तो मेरा अधिकार है भली पति का साया सिर से उठ गया मेरे सास ससुर जेवर जेठ सब है तो चली गई ससुराल वहां कृष्ण भक्ति में रोक तो थी नहीं खुलकर कृष्ण भक्ति करती थी सत्संग कथा कीर्तन करती थी लेकिन कुछ समय बाद ससुराल वाले भी उसको बोझ मानने लगे दिन रात भक्ति में रहती है करती कुछ नहीं है हिस्सा पूरा मिले मांगेगी आधे की हिस्सेदार बन रही है करती कुछ नहीं भक्ति में लगी रहती है ये आई क्यों यहां पर व्यवहार से धनवंती को पता चल गया कि अब मैं इस घर में भी बोझ बन चुकी हूं मायके में मेरी भक्ति बोझ बनी है और ससुराल में मैं स्वयं बोझ बन गई मैं कहा जाऊं कोई इसे प्रेम से नहीं बोलता था धीरे धीरे सब कटने लगे धनवंती से ससुराल वाले अब काहे को आई है जापने का फिर बेचारी अपना पूजा पाठ का सामान लेकर के ससुराल से फिर मायके आ गई बहुत बड़ा गम लगा यहां भक्ति नहीं करने देते वहां मुझको नहीं टिकने देते मायके में मेरे कृष्ण को नहीं टिकने दे रहे हैं और ससुराल में मुझको नहीं टिकने दे रहे हैं हम भला दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं अब तुम तो मुझको मेरे कृष्ण से मेरी मौत भी अलग नहीं कर सकती लेकिन घर वाले प्रतिबंध लगा देते हैं अब तुम सरस कुंज नहीं जाओगी आश्रम में नहीं जाओगी बड़ी दुखी होगी गम में बीमार पड़ गई बिस्तर पे लग गई खाना पीना सब सो गया हर समय रोती रहती थी एक दिन अपने गुरुदेव भगवान को याद कर रही थी कि गुरुदेव मैं तो आपके चरणों में नहीं आ पाती आप एक कृपा करो इस भाग्य को आके दर्शन दो अपने गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी ये था कि आज कल में से ये छूट जाएगा गुरुदेव से सरस माधुरी जी महाराज भक्तों के बीच में बैठे कथा कर रहे थे सिद्ध महापुरुष थे कथा करते करते बीच में अचानक रुक गए और भक्तों से कहा तुम सब लोग यहीं बैठो मुझको धनवंती याद कर रही है सरस को छोड़कर के धनवंती के घर पहुंचे जहां बिस्तर पर लेटी थी रो रही थी तकिया को भगो दिया था रो रो करके सब घर वालों को बाहर कर दिया वो उठ करके चरण छूना चाहती थी गुरुदेव के लेकिन उठा नहीं जा रहा था गुरु ने सिर पे हाथ रखा बेटी को निलेटी रहे मैं आ गया अपने दुख निवेदन किया अब मैं क्या करूंगा मतरो मत रो, मत रो मत रो मत रो मेरी लाडली सुन ले बात हमारी जो दुखों से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी नहीं हिंद की नारी मत मत रो रो मत रो मत रो मत रो लाडल मत रो, मत रो, मत रो। आदल सुन ले बात हमारी जो दुखों से घबरा दू वो नहीं हिंद की नारी वो नहीं हिंद की नारी मत रो, मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो मेरी लाड सुन ले बात हमारी जो दुखों से घबराए वो नहीं हिंद की mat ro mat ro mat ro mat ro mat ro mat ro दिया जला के उजाला उजालाोरी कर ले उजाला उजालाोई अपने मन में दिया जला के कर ले उजाला गोरी कर ले उजाला गोई दिल के ऊपर पत्थर रख ले रोना है कमजोरी रोना है कमजोरी ना है कमजोरी रोना है कमजोरी चुप के दुख सहने की कर ले तू तैयारी जो दुखों से घबराए वो नहीं हिंद की नारी वो नहीं हिंद की नारी, हिंद की नारी। मत रो मत रो मतरो मत रो मत रो मत रो रो मत रो मेरी लाडली सुन ले बात हमारी जो दुखों से घबराए वो नहीं हिंद की नारी वो नहीं हिंद की नारी मत मत रो रो मत रो मत रो, मत रो।, मत रो Jiro matro चला है जोर भाग्य पर रख तू हरी पे भरोसा रख तू हरी पे भरोसा किसका चला है जोर भाग्य पर रख तू हरी पे भरोसा रख तू हरी पे भरोसा हर जीवन थाली में प्रभो ने दुख भी यहाँ है परोसा दुख भी यहाँ है परोसा पता नहीं किस भेष में दादा कर दे मदद तुम्हारी भूखों से जो घबराए हमारी जो दुखों से घबराए वो नहीं हिंद की नारी वो नहीं हिंद की नारी मत रो, मत रो मत रो। मत रो, मतरो मतरो मतरो मतरो में झलकती प्यार की एक फुलवारी, प्यार की एक फुलवारी, आशा की डोरी से बांध ले जीवन की लाचारी हमारी जो दुखों से घबराए वो नहीं हिंद की नारी वो नहीं हिंद की नारी मत मतरो से घबराई वो नहीं हिंद की नारी वो नहीं हिंद की नारी मत रो मत रो मत रो मतरो मतरो मतरो मत मत किसका चला है जोरे भाग्य रख तू हरी पे भरोसा रख तू हरी पे भरोसा हर जीवन थाली में प्रभु ने दुख भी यहाँ है परोसा दुख भी यहाँ पे परोसा पता नहीं किस भेष में दाता कर दे मदद तुम्हारी जो दुखों से जो दुखों से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी वो नहीं हिंद की नारी मत रो मत रो, मत रो. किसका चला है जोर भाग पे तो रख तू तुहरी पे भरोसा तेरी बिगड़ी सब बन जाई भजन में देर न कर मेरे भाई भजन में देर न कर मेरे जाई भजन में देर, में देर न कर मेरे भाई भजन में देर न कर मेरे भाई भजन में पाटनहारे पे नगर में तब रे प्रिय तब तेरी बाए उठाए मिलन को तू क्यों अब प्रेम नगर में कब से प्रियतम बाट निहारे तेरी बाहें उठा मिलन को आतु करता क्यों अब देरी ओ पाए उठाए मिलन को आतु करता क्यों अब देरी प्रभु का द्वार धनवंती तुम्हारे लिए खुला है प्रभु से प्रार्थना करो तुम्हारी इच्छा को पूर्ति अवश्य होगी मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं तुम्हारी भावनाओं को देख करके तुर अवश्य एक दिन वृंदावन का वास होगा तुम्हारे द्वारा अनेक लोगों का कल्याण होगा बहुत भटकों को राह मिलेगी तुम्हारे द्वारा तो अपनी शक्ति को पहचान दुनिया उजड़ गई तो कौन सा घाटा हो गया ये तो एक दिन वैसी भी उजड़नी है मौत आएगी किसी को किसी का रहने नहीं देगी पगली संसार की यही सच्चाई है हर व्यक्ति हर आत्मा यहां अकेली है प्रभु के बिना हर व्यक्ति अनाथ है मैं नहीं कहता तू मत रो रो लेकिन कृष्ण के लिए रो देह का पति गाय तो क्या हुआ तेरी आत्मा के पति श्री कृष्ण है तू सदा सुहागिन है दुख तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता तू उनके चरणों का आश्रय है मेरा आशीर्वाद है तुमको वृंदावन का वास वही तेरा ठिकाना है गुरुदेव भगवान ने सहारा दिया शिक्षाएं दी हैं, अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं और मिलकर के फिर चले गए आश्रम में। अब इसको तो एक सहारा मिल चुका था गुरुदेव की कृपा का आश्रय उनके सदउपदेश गुरुदेव एक नई जान एक प्राण फूक गए और इशारा कर गए थे तुम्हारा स्थाई निवास वृंदावन है वो तुम्हारे प्रीतम का देश तो वहीं जा अब गुरुदेव के जाने के बाद कुछ समय बाद अपने परिवार वालों को कहा अब मैं यहां नहीं रहूंगी मुझको वृंदावन छोड़ा घर वाले कैसे मानते एक तो वैसे कट्टर थे अपने धर्म से दूसरे फिर बेटी भी तो है ना सत्रह साल की बेटी नौजवान कैसे बेहद अकेले इसने ठान ली ले। लेकिन घर वाले कहते हैं बेटी तो बच्चे नहीं है, सानी हो गई है लोग क्या कहेंगे लोग हमको जीने देंगे और मैं यहां का जो राज घराना है उसका पारिवारिक वैद्य भी हूं कितनी प्रतिष्ठा है मेरी जयपुर में कोई मुझको घर से बाहर निकलने देगा मैं मुंह दिखाने लायक रहूंगा लोक लाज कुल रीत मर्यादा कुछ तो ध्यान रख लेकिन उसके हृदय में पिता की बात लगी नहीं भीतर से ठान लिया कि ऐसे भेजेंगे ठीक है नहीं तो मैं चली जाऊंगी छोड़ के कई बार प्रार्थना की घर वालों से उल्टा डांट पड़ती थी ज्ञान की बातें झाड़ने लग जाते थे लेकिन हृदय की कौन जाने मीरा कहती है बाबुल वैद बुलाईया पकड़ दिखाई मारी बाहा मूर्ख वैद मरम न जाने कसक कलेजे जय अब तो भगवान का आश्चर्य प्रभु गुरुदेव ने तो कृपा कर दी देखिए रास्ता कैसे साफ हो घर वाले जान ही नहीं दे रहे हैं दासी हूं मैं तेरी रख पास मेरे सांवरे करके दया दे ब्रजवास मेरे सांवरे दासी हूँ मैं तेरी रख पास मेरे साँवरे करके दया दे ब्रजवास मेरे सांवरे दासी हों मैं तेरी हो दासी हों मैं तेरी रख पास मेरे साँवरे करके दया दे ब्रजवास मेरे सांवरे जाके की पीर को इसको सुनाओ जाके देख पीर को तुम पे ही तुम पे ही लगी अब आस मेरे सामने करके दया थे ब्रजवास मेरे सांवरे आसे हो गए तेरी हो काशी हूँ मेरी नग पास मेरे सांवरे करके दया दे रज वास मेरे सांवरे पसी हुई न रिश्तों के जाल में पूरी बसी हुई रिश्तों के जाल में बोझ बनी पी हर ससुराल में पूरी पसी हुई न रिश्तों के जाल में पूरी बसी हो गए रिश्तों के जाल में लोक लाज लोक लाज गले पड़ी फांस मेरे सांवरे कर के दया दे बजबास मेरे सांवरे दासी हो मैं तेरी हो दासी हो मैं तेरी पास मेरे सावरे करके दया दे ब्रजवास मेरे सावरे भारी है जीवन पे मेरे पल पल भारी, भारी है जीवन पे मेरे छाए हैं चारों और अंधेरे पल पल भारी है जीवन पे मेरे पल पल भारी है जीवन पे मेरे जी रही जी रही पन के मै मेरे साँवरे कर के दया दे ब्रजवास मेरे सांवरे दासी हो मैं तेरी ओ दासी हो मैं तेरी लख पास मेरे सांवरे करके दया दे ब्रजवास मेरे सामने दुनिया रहा नहीं कोई दुख ने सताया पर फिर भी न रोई दुख ने सताया पर फिर भी न रोई उजड़ी है दुनिया रहा नहीं कोई दुख ने सताया पर फिर भी न रोई सताया तेरे बिना रोई तेरे बिन आज मैं उदास मेरे सावरे करके दया दे ब्रजवास मेरे सावरे हो मैं तेरे दासी हूँ मैं तेरी, तेरी।, तेरी। रख पास मेरे सावरे करके दया दे ब्रजवास मेरे सांवरे दासी हूँ मैं तेरी हो दासी हूँ मैं तेरी रख पास मेरे सांवरे करके दया दे ब्रजवास मेरे सांरे दासी हूँ मैं तेरी हो दासी वास मेरे सामे कर के दया दे ब्रजवास मेरे सारे हो करके दया दे ब्रजवास मेरे सारे करके दया दे रजवास मेरे सारे उजड़ी है दुनिया रहा नहीं। सताया पर फिर भी नारो तेरे बिन आज में उदास मेरे सांवरे कर के दया दे ब्रजवास मेरे सांवरे दासी हूं मैं तेरी रख पास मेरे सांवरे कर के दया दे ब्रजवास मेरे सांवरे वो वृंदावन बिहारी लाल की छक पे बैठी है धूप में रो रही है प्रभु से प्रार्थना कर रही है क्या करूं लोक लाज गले पड़ी फांस मेरे सांवरे उसी समय रोते रोते ने सुना हल्ले गुल्ले की आवाज आ रही है ये शोर रहा भाई कैसा है गली में से नीचे से शोर हो रहा था ऊपर से छत से झांका देखा सिपाही एक लड़के और लड़की को डांटते हुए फटकारते हुए पकड़ कर के ले जा रहे थे थाने में अवैध संबंधता दोनों का उस समय जयपुर के राजा माधव सिंह थे इस गलती को कभी माफ नहीं करते थे विशेष दंड का प्रावधान था जो अपने चरित्र को दूषित करेगा विवाह से पहले उनको डांटते फटकारते ले जा रहे थे गली मोहल्ले के लोग कहते थे कि छोड़ दो ये अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे माफी मांग लेंगे दोबारा ऐसी गलती ना हो इसके लिए वचनबद्ध हो जाएंगे तो इनको छोड़ दो राज राजदरबार में इनको पेश ना किया जाए नहीं तो सख्त दंड होगा गली मोहल्लों की बात सुनकर के वो लड़की बोली क्यों मांगू माफी मैंने प्यार किया है कोई खिलवाड़ नहीं किया मेरे शरीर के भले टुकड़े टुकड़े कोई कर दे कोई मुझको इनसे अलग नहीं कर सकता धनवंती छत के ऊपर से सुन रही थी लड़की किस बात को मन ही मन विचार आया मिल गई प्रेरणा ये लड़की एक हार्ड मास के पुतले से प्रेम करती है इसको दुनिया की कोई होश नहीं लोक लाज को तिलांजलि देने वाली ये लड़की इसकी इतनी हिम्मत आ गई है क्योंकि इसने प्रेम की है तो क्या मैंने धनवंती प्रेम नहीं की है अपने कृष्ण से जब हार्ड मास के पुतले की दीवानी शासन तक को चुनौती दे सकती है मौत तक को गले लगा सकती है लोकलाज किसको जब कोई चिंतन अपने प्रेम के आगे तो धनवंती तुमने क्या प्यार नहीं किया है कृष्ण से तो तू क्यों फिर किसी की प्रवाह करती है तू क्यों सोचती है फिर निकल पड़ अपने प्रीतम के पास उसी समय प्रेरणा मिल गई प्रभु की तरफ से वो घटना घटी हृदय में उमंग उठी अब मुझको कोई रोक नहीं सकता भीतर एक तूफान आई नीचे अपने पिताजी से डॉक्टर नारायण जी से स्पष्ट कह दिया या तो मुझको वृंदावन में छोड़ आओ अपनी मर्जी से नहीं तो मैं आधी रात को उठ करके भाग जाऊंगी आप किसी में जीता है तीस में शान है देख लिया इस दुनिया में श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है गुरु गोविंद के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब मुझको गोविंद के चरणों से रोकना अब आपके हाथ में नहीं है फिर भी मैं आपकी बेटी हूं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं मुझको वृंदावन छोड़ाओ बेटी की इस जिद को देख करके बाप को हारना पड़ा कल बेटी भागेगी तो ना कट जाएगी लोग क्या कहेंगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा इस अच्छा यह है कि बेटी को छोड़ाओ वृंदावन में। कुछ दिन रह लेगी फिर वापिस आ जाएगी तब तक यही कहूंगा कि दर्शन करने गई है यदि लोग मजाक करेंगे कि अब तक तो, तो मजाक करते थे कृष्ण का अब बेटी को वृंदावन भी भेज दिया भले मजाक कर ये सह लूंगा लेकिन मेरी बेटी को कोई कलंक लगाए ये सहन नहीं होगा इसलिए बेटी को कह दिया ठीक है अकेली नहीं भेजा पारिवारिक सदस्य साथ गए कुछ दिन दर्शन करके घूम कर आ जाएगी लेकिन धनवंती तो ऐसी गई ऐसी गई फिर लौट करके वापिस जयपुर नहीं आई इनसे पहले इनके जो मोसेरे भाई थे रूपमाधुरी जी महाराज इनके गुरु भाई भी थे मोसेरे भाई भी थे वृंदावन में जुगल घाट ये राधा बल्लभ मंदिर से जब यमुना जी जाते हैं तो वहां जुगल घाट है जुगल घाट पे मुकुट वालों के मकान में राए पे लेकर के इनके मोसेरे भाई रहने लगे थे उन्होंने भी संन्यास ले लिया था बड़े सिद्ध संतों हैं रूप माधुरी जी महाराज ब्रज के भक्त में उनकी कथाती है उन्होंने इसके लिए अलग से व्यवस्था कर दी जुगल घाट पर अभी दोनों भाई बहन भजन करते थे इन्होंने भी संन्यास ले लिया सन्यासी बनकर पिल वस्त्र धारण कर, कर लिए और दोनों भाई बहन भजने में लगे सन्यास का नाम हुआ है प्रेम माधुरी बाई क्योंकि जब भेष लेते हैं तो नामकरण संस्कार भी होता है नाम बदल जाता है वैष्णव दीक्षा में नाम बदल जाता है तो जब इन्होंने भेष लिया धनवंती जी ने तो इनका नाम हो गया प्रेम माधुरी बाई जी अभी बाई जी बन गई है प्रेम माधुरी बाई जी के जीवन से प्रभावित होकर के इन्हीं के गुरु बाई थे धोनी चंद जी बीए वो भी छोड़ के वृंदावन आ गए और बाई जी से बोले कि बाई जी आपके प्रति मेरी बहुत निष्ठा है दीक्षा तो मेरी हो चुकी है लेकिन मैं भेष आपसे लेना चाहता हूं बाईजी ने मना कर दिया कि मुझको आज्ञा नहीं है भेष देने की इसलिए मैं नहीं दे सकती आप अपने संप्रदाय के किसी और संत से बहुत संत है किसी से भेष ले सकते हैं हमारे गुरुदेव से भेष ले सकते हैं लेकिन उन्हें जिद पकड़ ली भेष लूंगा तो आपसे लूंगा और लूंगा ही भगवान से प्रार्थना की बाई जी के प्रति मेरी जो निष्ठा है जिससे कारण से मैं भेज लेना चाहता हूं पर वो ऐसा विधान करो देखो संयोग क्या बना लगन की बात प्रेम माधुरी बाई जी के जो गुरु जी थे सरस माधुरी जी महाराज सरस कुंज जयपुर वाले स्वपन में आदेश दिया कि इनको भेज दे दो तुम्हारे संगे छाया की तरह रहेंगे तुम्हारे भजन में इनसे वृद्धि होगी दोनों तरफ उपदेश हुआ था आदेश हुआ था तैयारी कर ली भेष लेने की जब भेष दिया प्रेम माधुरी भाई ने तो भेष का इनका नाम हुआ मती शरण जी महाराज पीले वस्त्रों को देखा जब ओढ़ाए पीले वस्त्र वस्त्रों को देखती भाव किया ये भी मेरे गुरुदेव हैं क्योंकि जितने भी भेषधारी संत हैं सब मेरे गुरु हैं ये इसका भाव था हम लोग तो गुरु को ही गुरु मानते बाकी सब संतों को ऐसी कर देते सब सबाई संत गुरुदेव हैं सबको नाउ मात सब गुरु सब संत गुरु स्वरूप होते हैं अपने शिष्य को जब संत भेष में देखा जब चोला पहनाया तो दंडवत प्रणाम किया क्या भाव करके ये मेरे गुरुदेव भगवान है हर संत जब गुरु है तो मेरा शिष्य भी मेरा गुरु है क्योंकि इसने भेष ले लिया संत बन गया चोला धारण कर लिया इसने भले मेरा शिष्य है ये भेष मुझसे लिया लेकिन हर भेषधारी मेरा गुरु है ये मेरा भाव इसलिए ये मेरा शिष्य भी मेरा गुरु है इसलिए प्रणाम किया और प्रणाम करके जो ही उठी गजब हो गए इनके संप्रदाय के जो आदि गुरु थे श्यामचरण दास जी महाराज सुख ताल में स्वयं सुखदेव जी ने प्रगट होकर के श्यामचरण दास जी को दीक्षा दी उसी परंपरा से थे तो उस समय मती शरण जी में साक्षात श्यामचरण दास जी के दर्शन हुए निष्ठा थी हर संत में हर संत है हर संत में हर संत है आवश्यकता है केवल निष्ठा की हर स्थल पर भगवान है निष्ठा है कि तुम कहां कर पाते हो हर जगह नहीं कर सकते तो कि विशेष जगह निष्ठा जमा लो ग्रंथ को ही भगवान मान लो जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रगट गुरु देह दे ये प्रकट गुरु स्वरूप है मान लिया गीता जी प्रगट ठाकुर जी की वाणी है भागवत जी श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है शब्दमय स्वरूप है मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण है ये भाव का कहीं भी वैसे तो सब जगह भगवान है लेकिन सब जगह भाव बनता नहीं कहीं एक जगह बना लो वैसे तो सबके अंदर भगवान है सब के अंदर नहीं मान सकते कम से कम स्त्री पति में ही भगवान मान ले इतने से उद्धार हो जाएगा सब के भीतर भगवान है नहीं मान सकते मां बाप में ही भगवान मान लो इतने से उद्धार है सब जगह भगवान है नहीं मान सकते तो केल मूर्ति में ही भगवान मान लो इतने से उद्धार हो जाएगा जिन्हें आंखें दी खुदा ने जिन आंखें दी खुदा ने वो पत्थर में खुदा देखें जिनका दिल ही पत्थर है भला पत्थर में क्या देखें भाव ही भगवान है जहां तुम्हारा भाव जमता हो जहां तुम्हारी आस्था रुकती हो टिकती हो टिकाओ वहीं से सब कुछ मिलेगा गाय माता में आपकी आस्था है इसमें सब मेरे प्रभु का निवास है तैतीस कोड़ देवता इसमें निवास करते हैं, अरे सारा ब्रह्मांड गौ माता में निवास करता है गौ को चारा खिलाया सारे ब्रह्मांड का भंडारा हो गया तैतीस कोड देवी देवताओं को आहुति पहुंच गई स्वयं भगवान तृप्त हो गए गाय तृप्त हुई तो जहां तुम्हारी आस्था बनती हो ठीक हो जरा रुको वहां पर रुको सब कुछ मिल जाएगा हमने कई कथे सेवा सुख पत्रिका में दी है केवल गऊ सेवा करने मात्र से महाराज लीला के दर्शन हो गए आपने पढ़ा होगा वल गौ सेवा करने से ही वंश परंपरा चल गई महाराज रघु की केवल गौ सेवा करने से केवल गौ सेवा से चोरों से सुरक्षा हो गई एक कथा तो मैंने यह भी दी थी केवल गौ सेवा से फांसी से रक्षा हो गई फांसी पे जब लटकाया तो झूला ही नहीं नीचे गाय माता प्रकट हो गई अपने सिंगों पे पांव को ऊपर कर दिया दोनों सिंगों से और किसी को दिखाई नहीं दे रही गाय जहां भी तुम टिक सको टिको लेकिन मुझको बड़ा दुख होता है जो जहां टिका है जब कोई दूसरा धर्म वाला उसकी भावना को ठेस पहुंचाता है मुझको अपार कष्ट होता है इसलिए मैं हर धर्म संप्रदाय के व्यक्तियों कहना चाहूंगा तुम जहां टिके हो टिके रहो ईमानदारी से टिके रहो पकड़ लो वस्तु कहो सब कुछ तुम्हारे हाथ पड़ जाएगा निहाल हो जाओगे तुम किसी भी धर्म संप्रदाय के क्यों ना हो आपको एक औषधि बता रहा हूं किडनी में किसी को इंफेक्शन हो जाए तो पस पड़ जाए बाथरूम में पस आने लग जाए मवाद आने लग जाए या खून तक आने लग जाए केवल तीन दिन आधा आधा गिलास गौमूत्र पी हो ताजी ताजा गौमूत्र एक बार में पता चल जाएगी आराम आ गया मैंने कितनों को बताया आश्रम में दीदी जी रहती हैं, सत्तर साल की आयु है श्याम डॉक्टर भी हैं कितने इलाज उन्होंने कर लिए? इस समय सुन भी रहे होंगे टीवी पे बैठकर मेरी बात को सभी इलाज किए बड़े परेशान पस आने लग गए बाथरूम हमने कहा गौमूत्र पियो घर में गाय है देसी गाय गौमूत्र पियो तीन दिन गौमूत्र पिया बिल्कुल सही हो बिल्कुल ठीक बिना उस दिखे एक दिल्ली में शायद वो भी टीवी पे सुन रही होंगी डॉक्टरों से हार गई दो दो हजार के इंजेक्शन लगते थे इन्फेक्शन हो गया किडनी में मवाद पड़ गए बाथरूम में पसाने लगी दुखी होकर के दीदी को फोन किया दीदी ने अपना अनुभव बताया कि तू भी यही काम कर उसको ताजा गाय का दिल्ली में मूत्र नहीं मिला वो बाजार का खेद के पिया तीन दिन में उसको आराम आ गया ठीक होगी बिल्कुल ठीक है समय अभी की बात कोई तीन चार महीने पहले की बात गाय माता चलता फिरता औषधालय है गाय माता चलता फिरता औषधालय हमारी मां है ना चौरासी लाख यूनिया जो ब्रह्मा ने पैदा किए ना उनमें गाय माता नहीं है ध्यान रखना ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है गाय माता का प्रागट हुआ है गोलोक धाम से सुर भी गाय भगवान के श्री अंग से प्रकट हुई थी सुर भी गाय स्वयं भगवान के अंग से प्रकट हुई थी उसी गाय की सब संतान ने लोग धाम से इनका प्रागट है भैंस है ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई है गाय तो स्वयं प्रगट हुई है इसलिए हमारी मां है हमारा पालन करने के लिए आई भाग्यशाली है हैं लोग जो गाय का दूध पीते हैं बुद्धि बिल्कुल सत्व गुण में स्थित हो जाती है गाय माता का दूध पीने से साधना करने से बुद्धि को हम लोग सबसे पहले सतगुण में ले जाते हैं तमगुण से रजगुण रजगुण से सत्य सत्य में केवल गाय का दूध पीने का कोई संकल्प कर ले इतने में उसकी बुद्धि धीरे धीरे सत्य में स्थित तो हो जाएगी किसी बच्चे की मां ना हो दूध पीता बच्चा हो या मां को दूध नहीं होता हो तो ऐसे बच्चे को भैंस का दूध पिला देंगे तो बीमार पड़ जाएगा गाय का पिलाओ तो उसको फिर माँ के दूध की आवश्यकता नहीं रहती भैंस का दूध पिलाना भी पड़ेगा तो बहुत कम मात्रा में देना पड़ता है उसमें भी पानी मिला करके तब भी रिएक्शन हो जाएगा और गाय का दूध ज्यो का हो तो पिला दो बिना पानी मिलाया बच्चे को पच जाएगा अभी करीब करीब तीन साल पहले नवरात्रों में नौ दिन तक हमने पानी नहीं पिया कुछ खाया नहीं केवल गाय माता के दूध की लस्सी केवल उसमें भी नमक मीठा कुछ नहीं केवल पानी की के जगह वो प्यास लगे तो लस्सी गाय माता के दूध की भूख लगे तो वही छाछ लस्सी नौ दिन तक किया कोई कमजोरी नहीं आई मुझको तो लगा कि मैं जीवन भर रह सकता हूं मैंने कोशिश भी की थी लेकिन आप वाले नहीं माने उनका प्यार है उनकी श्रद्धा को भी मैं वंदन करता हूं दसवें दिन हमने देहरादून जाकर के पवन जी के चाचा जी है उनके यहां व्रत खोला था दसवें दिन नौ दिन केवल गाय माता की चाच, ना पानी पिया ना कुछ खाया फल वगैरह कुछ नहीं केवल चाच और शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त सब कुछ बढ़िया ओके ये है चमत्कार जिनके घर में गाय है ना उनको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर गाय का सदउपयोग कर रहे हैं तो गाय का हम लोग लाभ नहीं उठा पाते देखो गाय की महिमा देखो गाय जो शब्द है इस शब्द की महिमा को ही देखो आप लोग भगवान ने गीता में कहा छंदों में गायत्री मैं हूं छंदों में गायत्री छंद मैं हूं और गायत्री में सबसे पहले को क्या लिखा हुआ है गाय लिखा गाय लिखा है ना गाय की महिमा अब शब्द की महिमा बता रहा हूं गौ माता की महिमा नहीं गौ माता के नाम की महिमा बता रहा हूं तो गायत्री सबसे प्रिय है भगवान का मेरा ही स्वरूप है क्यों नहीं होगा गाय जो नाम आया है और देखो पहाड़ एक से एक बढ़कर महिमा पहाड़ों की दी गई इनमें भी देवताओं का निवास होता है पहाड़ों में भी आत्माओं का निवास होता है तो सब पर्वतों का राजा हिमालय होना चाहिए लेकिन नहीं क्यों नहीं है राजा गिरी गिरिगिर गी, कहते हैं पहाड़ को गिरिराज कौन सा है गिराज गोवर्धन को कहते हैं जानते क्यों हिमालय की चोटियों पे जहां बर्फ पड़ी है वहां गौ पालन नहीं होता भेड़ बकरी का पालन होता है इसलिए तुम हमारी गायों को नहीं ना पालते तो तुम गिरिराज नहीं हो सकते पर्वतों के राजा नहीं लेकिन इधर देखो गोवर्धन, वर्धन को जो वर्धन करे वो गोवर्धन है, इसलिए वो गिरिराज है नाम ही देखो गो वर्धन गईयों का वर्धन करने वाला गिरिराज यहां भी हमको एहसास हो रहा है कि मैं यहां पर गिरिराज की तलहटी में बैठकर ही कथा कर रहा हूं गुरु गिरिराज महाराज की एक तरफ गुरुदेव भगवान है एक तरफ गोविंद है राधा माधव बीच में गिरिराज जी हैं दोनों के सम्मिलित स्वरूप है शालीग्राम स्वरूप श्री गिरिराज जी और देखो ठाकुर जी ने मथुरा में जन्म लिया है कहा लिया जन्म मथुरा में लेकिन मन नहीं लगा तुरंत कहा मुझको पहुंचा दो कहा जहा गो का कुल रहता है जहा गो का कुल रहता है कहा गो कुल पहुंचाओ मथुरा में मां बाप भले जन्म दिए हैं लेकिन मैं यहां नहीं रहता क्योंकि जेल में गौ नहीं है भले मां बाप है गाय नहीं ना इसलिए मैं मुझको कहां पहुंचाओ जहां गौ का कुल रहता है गोकुल कुल पहुंचाओ मुझको जहां 9 लाख गायें रहती हैं उस गोकुल में वहां भी पहले गो बाद में कुल ठाकुर जी गोपियों से प्रेम क्यों करते हैं कि गोपी से पहले क्या है गो और पी इसलिए भगवान को प्रिय है वहां भी गो शब्द लगा है और भगवान की अपने निज धाम का नाम क्या है गो लोक गो लोक गऊ माता का लोक नंगे पांव गऊ के पीछे पीछे जाते सारी दुनिया कृष्ण के पीछे और कृष्ण गौं के पीछे नंगे पाओ नंदे बाबा ने कहा कि बेटा आज मत जाओ तुम्हारे लिए मैंने जूते मंगाए हैं पगदासियां मंगाई हैं चप्पल कह लो कुछ कह लो अपनी भाषा में नंगे पाओ नहीं जाते कंकर पत्थर चुभ जाएंगे तो कन्हैया ने कहा बाबा पहले मेरी सब गऊ को जूते पहनाओ फिर मैं पहनूंगा बेटा ऐसे कैसे हो जाएगा फिर ऐसे कैसे हो जाएगा कि मैं जूते पहनू और गैया नंगे पांव घूमे बाबा मैं जूता नहीं पहनूंगा और नहीं पहना 11 साल तक श्री कृष्ण ने जूते नहीं पहने क्यों मेरी गैया नंगे पांव हैं इससे अधिक और क्या महिमा होगी और साधना में भी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय गाय है साधना में साधना का मतलब सुनो इसको भी गऊ नाम की महिमा बता रहा हूं आपको में कहीं नहीं रहता न हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यद भक्ता ये गाय से बना है गायती नाम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न मद भक्ता यत्र गायंती तत्री नारदा मुझको गान बहुत प्रिय है मैं बंसी में भी गान गाता हूं गाता हूं गाये गाय सुख लीजिए गा गा करके सुख लो और गाय शब्द का अर्थ है गाय माता गान भगवान को पसंद है क्योंकि गा लगा है जहां हरि के नाम का होता है गुण गान वहीं अयोध्या द्वारिका वहीं बसे भगवत